संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व प्रजा के अभ्युदय के लिए राजा की आवश्यकता का निरूपण तथा इस विषय में बृहस्पति और राजा वसमान के संवाद का उल्लेख राजा युधिष्ठी ने कहा पितामह आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के धर्म कहे अब आप मुझे राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य भी सुनाइए भीष्मी बोले राजा का अभिषेक करना यह राष्ट्र का प्रधान कर्तव्य है क्योंकि स्वामी और सेना से शून्य राजा को लुटेरे नष्ट कर देते हैं जिस देश में कोई राजा नहीं होता उसमें धर्म की भी स्थिति नहीं रहती वहाँ लोग आपस में एक दूसरे को खाने लगते हैं ऐसी राजहीन स्थिति को धिक्कार है अराजक देश में रहना मैं किसी के लिए अच्छा नहीं समझता यदि उस पर कोई राज्य लोग प्रबल शत्रु आकर आक्रमण कर दे तो यही अच्छा है कि आगे बढ़कर उसका स्वागत किया जाए क्योंकि लोक में अराजकता से बढ़कर कोई भी पाप नहीं है अतः जिन्हें उन्नति की इच्छा हो, उन्हें अपने देश पर कोई राजा बनाए रखना चाहिए जिस देश में कोई राजा नहीं होता, वहां के लोग धन या स्त्री का भी सुख नहीं भोग सकते ऐसी स्त्री में पापियों को भी चैन नहीं मिलता क्योंकि एक पुरुष का धन दो छीन लेते हैं तो दूसरे अनेकों मिलकर उन दोनों का सर्वस्त्र लूट लेते हैं वहां जो दास नहीं होता उसे भी दास बना लिया जाता है स्त्रियों को छीन लिया जाता है, है। तो बलवान लोग दुर्बलों को निगल जाए सुनते हैं कि राजा से हीन होने के कारण पूर्व काल में बहुत सी प्रजा नष्ट हो गई थी तब वह दुखित होकर ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कहने लगी भगवान राजा के बिना तो हम लोग नष्ट हो जाएंगे आप हमें कोई राजा दीजिए तब ब्रह्मा जी ने मनु को आज्ञा दी किंतु मनु ने राज्य का भार लेना स्वीकार नहीं किया। वे कहने लगे, मैं पाप से बहुत डरता हूं राज्य करना बड़ा कठिन काम है विशेषता मनुष्यों में तो यह और भी कठिन हो जाता है क्योंकि उनका आचरण सर्वदा असत्यपूर्ण होता है तब ब्रह्मा जी बोले तुम इस बात से मत डरो पाप तो करने वाले को ही लगेगा तुम बड़े बलवान और प्रतापी राजा होगे कोई भी तुम्हें दबा न सकेगा और तुम्हारे कारण हम सभी को सुख प्राप्त होगा तुमसे सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करेगी उसका चतुर्थांश तुम्हें मिलेगा उस धर्म के प्रभाव से तुम हमारा भी पोषण कर सकोगे अब तुम विजय के लिए निकलो और शत्रुओं का मान मर्दन करो तुम्हें सर्वदा विजय प्राप्त हो ब्रह्मा की यह आज्ञा पाकर मनु महाराज बड़ी भारी सेना लेकर विजय के लिए निकले उनकी महत्ता को देखकर सभी लोग दंग रह गए और धर्म कर्म में मन लगाने लगे इस प्रकार मनुजी ने सर्वत्र घूम घूम कर पापियों का दमन किया और प्रजा को अपने कर्मों में नियुक्त कर दिया अतः जिस मनुष्य को ऐश्वर्य की इच्छा हो उसे सबसे पहले प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए कोई राजा नियुक्त करना चाहिए और उसे नित्य प्रति बड़ी भक्ति से नमस्कार करना चाहिए इस लोक में जिसका अपने लोग आदर करते हैं उसे दूसरे लोग भी मानते हैं और जिसका सजनों के द्वारा तिरस्कार होता है वह दूसरों की दृष्टि में भी गिर जाता है राजा का दूसरों के द्वारा तिरस्कार होना सभी के लिए दुखदाई है इसलिए प्रजा को चाहिए कि उसे छत्र वस्त्र आभूषण अन्न पान भवन आसन और सैया आदि सभी प्रकार की सामग्री भेंट करे इस प्रकार वैभव पाकर वह दुर्जय हो जाता है और उसमें प्रजा की रक्षा करने की शक्ति आ जाती है राजा युधिष्ठिर ने पूछा दादाजी ब्राह्मण लोग राजा को देव रूप क्यों बनाते बताते हैं कृपा करके मुझे इसका रहस्य सुना जी बोले युधिष्ठिर यही बात राजा वसुमान ने बृहस्पति जी से पूछ ली थी तब बृहस्पति जी ने उससे कहा, राजन, लोक में, में मर्यादा को छोड़ने लगती है और लोभ के वशीभूत हो जाती है तो राजा ही धर्म के द्वारा उसमें शांति स्थापित करता है यदि राजा ना हो तो थोड़े जल में रहने वाली मछलियों और वन में रहने वाले पक्षियों के समान प्रजा भी आपस में लल झगड़कर कर बात की बात में नष्ट हो जाए तब तो बलवान लोग निर्बलों की बहु बेटियों को छीन अलंकार और तरह तरह के रत्न हो उन्हें पापी लोग लूट ले यदि राजा रक्षा न करे तो धर्म धर्मात्माओं को तरह तरह का शस्त्राघात सहना पड़े अधर्म का ही प्रचार होने लगे पापी लोग माता पिता वृद्ध आचार्य अतिथि और गुरुओं को भी दुख देने लगे धनवानों को मौत और बंधन को क्लेश भोगना पड़े कोई भी मनुष्य किसी वस्तु पर अपना न मान सके लोग अकाल में ही काल के काल में जाने लगे देश में दसुओं की ही प्रधानता हो जाए खेती नष्ट हो जाए व्यापार मिट्टी में मिल जाए नीति और कर्म का लोप हो जाए बड़ी बड़ी दक्षिणाओ वाले यज्ञ देखने को भी न मिले और न विवाह या समाज का भी कोई संगठन रहे यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो सारे संसार में त्रास फैल जाए सबके हृदय डोल हो जाए सब और हाहाकार मच जाए और एक क्षण में ही इस सारे संसार का नाश हो जाए फिर तो ब्रह्म हत्या करने वाला भी मौसे इंद्रियों का सुख भोगता रहे चोर हाथों हाथ प्रजा की चीजें उड़ा ले जाए धर्म की सारी मर्यादा टूट जाए लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे जगत में अन्याय फैल जाए प्रजा वर्ण शंकर हो जाए और देश में दुर्भिक्ष पड़ने लगे राजा से सुरक्षित होने पर ही लोग निर्भय होकर घर का दरवाजा खुला छोड़ देते हैं और सुख की नींद सोते हैं यदि धर्मनिष्ठ राजा पृथ्वी की रक्षा न करते तो लोगों को दूसरों के मुंह से कोई कड़वी बात सुनना भी संभव न होता इसी की मार सहने की तो बात ही क्या है यदि राजा की देखरेख रहती है तो स्त्रियां रास्ते में सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर बिना किसी पुरुष को साथ लिए बेखटके चली जाती हैं लोग धर्म का ही आचरण करते हैं आपस में किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, तीनों वर्ण तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और ध्यान देकर विद्याभ्यास करते हैं इस जगत का पोषण खेती और व्यापार से ही होता है और इसका आधार यज्ञ यागाद है ये सब भी तभी ठीक ठीक निभते हैं जब राजा धर्म की रक्षा करता है राजा के न रहने पर सब प्रकार जो पुरुष राजा का, का प्रिय और हित करता है उसके इलोक और परलोक दोनों ही बन जाते हैं और जो मन से भी राजा का अहित चाहता है उसे यहाँ भी कष्ट होता है और मरने पर भी नरक का द्वार देखना पड़ता है यह मनुष्य ऐसा समझकर राजा का कभी अपमान नहीं करना चाहिए वास्तव में तो यह मनुष्य रूप में कोई महान देवता ही विराजमान है राजा समय समय पर अग्नि सूर्य मृत्यु कुबेर और यम इन पांच देवताओं का रूप धारण करता है जिस समय वह छदेश धारण करके प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाले दुष्ट पुरुषों को अपने उग्र तेज से दब्ध करता है उस समय अग्नि रूप हो जाता है तब वह गुप्त रूपी नेत्रों के द्वारा सब प्रजा की प्रवृत्ति को देखता है और उसके कल्याण का प्रयत्न करता है तो सूर्य हो जाता है जब वह क्रोध में भरकर सैकड़ों पापी पुरुषों को उनके पुत्र पोत्र और सलाहकारों के सहित मारने लगता है तो वह मृत्यु के समान हो जाता है जब कठोर दंड देकर अधर्मियों का दमन करता है और धर्मात्माओं के प्रति दया भाव प्रदर्शित करता है उस समय साक्षात यमराज ही जान पड़ता है और जिस समय वह उपकारियों को धन और स्त्री आदि देकर संतुष्ट करता है तथा अपकार करने वालों के तरह तरह के रत्न छीनने लगता है तो स्वयं कुबेर के समान जान पड़ता है जो पुरुष कार्य पुण्यकर्मा और ईश्वर शून्य हो तथा जो धर्म की वृद्धि चाहता हो उसे राजा की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी सुख नहीं पा सकता भले ही वह राजा का पुत्र भाई ही क्यों मृग पर पर तो जैसे मारक यंत्र को छूते ही मर जाता है उसी प्रकार राजद्रव्य का स्पर्श करते ही मनुष्य के प्राण संकट में पड़ जाते हैं इसलिए बुद्धिमान पुरुष को राजा की वस्तु की अपने ही चीज की तरह रक्षा करनी चाहिए अतः जो पुरुष उन्नति चाहता हो संयमी हो जितेंद्रीय हो मेधावी हो विचार शक्ति रखता हो और चतुर हो उसे सर्वदा राजा के ही पक्ष में रहना चाहिए राजा को भी ऐसे मंत्री का अवश्य सत्कार करना चाहिए जो कृतज्ञ बुद्धिमान उदाराशय सुदृढ़ भक्ति रखने वाला जितेंद्रिय धर्मनिष्ठ और सर्वदा नीति का अनुसरण करने वाला हो जो अपने प्रति दृढ़ अनुराग रखता हो बुद्धिमान हो धर्मज्ञ हो संय्रिय सूर्य और उदार हो तथा और सबको रोक कर अकेला आप ही सब काम करने को तैयार हो ऐसा पुरुष राजा को अवश्य अपने पास रखना चाहिए जिस प्रकार बुद्धि मनुष्य की को निसंकोच कर देती है उसी प्रकार राजा उसे विनयी बना सकता है जो राजा से विरुद्ध है उसे सुख कैसे मिल सकता है राजा तो अपने शरणापन्न को ही सुखी करता है राजा प्रजा का गौरवपूर्ण हृदय है तथा वही उसकी गति प्रतिष्ठा और प्रधान सुख है जो लोग उसका आश्रय लेते हैं वे पूरी तरह से एहलोक और परलोक को अपने अधीन कर लेते हैं राजा भी दमन सत्य और सौहार्द से पृथ्वी का शासन करता है तथा बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके सनातन स्वर्ग स्थान प्राप्त कर लेता है बृहस्पति जी के इस प्रकार उपदेश देने पर कौशलराज वसुमा वसुमान प्रथपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने लगे